नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेह तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं कुछ नई बातों और मुलाकातों के साथ तो आज हमारे बीच में हैं हेमानी मेहता जी जो कि एक राइटर भी हैं और पोइटिस भी हैं और साथ ही साथ वर्तमान समय में प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर के पद में कार्य भी कर रहे हैं कोचिंग क्लासेज भी लेते हैं और उन्होंने हिंदी में एम भी किया है तो आज वह इस प्रोग्राम में हमें बहुत सी मोटिवेशनल और इमोशनल कविताएं भी अपनी सुनाएंगे और साथ ही साथ वे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जहाँ की वो रहने वाली हैं उस शहर के बारे में भी हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे और साथ ही साथ हमारे बीच में आज ऐश्वर्या जी और बरखा जी भी हैं बरखा जी जो कि एक डॉक्टर हैं और नागपुर में रहती हैं संगीत में भी रुचि रखते हैं तो आज ये दोनों ही कलाकार हमें अपने गीतों से आनंदित करेंगे और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में रमेश जी हैं तो चलिए इन सब का हम दिल से स्वागत करते हैं और इन सब से हम मुलाकात करेंगे लेकिन क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लें किच ले लता बढ़ के कदम फिर रुक के ले लता कहीं मैं जाने क्यों अपने आप दम घटने लगा अपने आप दम घटने लगा छाय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 जी जी हम बहुत ठीक हैं और हमारे साथ आज इस शो को सजाने के लिए बीच बीच में गाने सुनाएंगे डॉक्टर बरका राखी नागपुर से जुड़ी हुई है। हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, जी. नमस्ते और इसके साथ में एक और कलाकार भी हमारे साथ हैं ऐश्वर्या इनका भी बहुत, बहुत बहुत स्वागत है जी हां बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत, -बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो मैं हिमानी जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए आप एक कवियत्री हैं और साथ ही साथ लिखने का काम भी करते हैं तो काफी समय से आप करण सिंह को देखते हुए कोविड 19 पे भी आपने कविता लिखने की कोशिश की है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना परिवार के बारे में और किस तरह से ये लिखने का जो हैबिट है या लिखना आपने कब से शुरू किया उसके बारे में बताई जी लिखना मैंने काफी पहले शुरू किया था जब मैं आ, six, में पढ़ती थी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 मैंने हिंदी में एमए किया है बीएससी और बी भी कर चुकी हूं। जी जी जी हिमानी जी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर खुशी हुई और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बरका हमारे साथ है नागपुर से आपके स्वागत में एक गीत जरूर गाएं और डॉक्टर बरका मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा मुकड़ा अंतरा जरूर सुनाइए हमें हिमानी मेहता को भी अच्छा लगेगा जी बिल्कुल हिमानी जी के लिए एक बहुत प्यारा सा लता जी का गाया हुआ रजनी मूवी का टाइटल सॉन्ग सुना क्या बात क्या बात हा ही महंगे प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में रजनी गुम्हारे महके यू ही जीवन में ही हीत पिया की मेरे अनुरागी मन में अधिकार ये जब से साजन का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 सुख है बंधन में रजनी तुम्हारे ही जीवन में हाँ, यूं ही मैं के प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में थैंक यू थैंक यू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 जी बिल्कुल तो ये कविता मैंने अभी हाल ही में स्कॉर्च इवेंट के आ, प्रोग्राम के लिए लिखी थी और आ, जिसका सारा श्रेय कार्तिकेय जी और अवधेश भैया अवधेश जी आढ़ा को मैं देना चाहूंगी उन्हीं के ऊपर ये कविता मैंने लिखी थी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 तो कोई हाँ, या आ, मैंने आ, आ, काफी कुछ जी लिखा है अपने पिता के लिए लिखा है दरअसल जब मैं मैं दूर हो गई थी आ, गई थी थी अपने मम्मी पापा से अपना घर छोड़कर के के उदयपुर पढ़ने लिए तो कुछ पंक्तियां अपने पिता के लिए लिखी थी अः सा गया है गला आंखें हुई है नम लाख कोशिशों के बाद भी आंसू नहीं रहे थम ना मुझे फासलों की ख्वाहिश थी ना आपने मांगी थी दूरिया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 Hmm. सबसे प्यारी सबसे न्यारी सबके hmm. मन की सुनने वाली hmm. आज अकेली खड़ी से प्रीत के धागे बुनने वाली बात hmm. तुम्हारे की बोल दे सारी तुम तुम्हारे की खोल सारी मैं री सुनने वाली मैं हूं नाने वाली माँ की माँ नादी माँ मेरे पाकी माँ दादी माँ धन्यवाद क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया हिमानी मैं तो बहुत ही अच्छा आपने लिखा है मेरी माँ मदी जी दोस्तों कैसा लग रहा है मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे और क्यों ना करें इतने सुंदर गाने कविताएं और अनुभव सुनने को जो मिल रहे हैं और सच में जैसे कि हिमानी जी ने बताया कि आज वे जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसके पीछे उनके परिवार का बहुत सहयोग रहा है और सच में अगर परिवार हमारे साथ है तो हम जीवन के हर मुश्किल वक्त को आसानी से पार कर सकते हैं तो चलिए ब्रेक लेने से पहले कुछ पंक्तियां आपको सुना देते हैं परिवार से बड़ा कोई धन नहीं पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं बहन से बड़ा कोई शुभ नहीं इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं जीवन नहीं प्यार क्या कहना हम छा खुशी हाँ। Like you. जैसे पे हो टोपे सावन में छोने जिया जैसे रजनी के संग हो पिया दी आरुभा हम साथ, साथ हैं जन्मों के साथ हम साथ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 कि वर्तमान समय को देखते हुए कोरोना वायरस और ये सारा जो माहौल बना है इस पे आपने कुछ लिखा है क्या जी <laughs> जी जी, मैंने आ, कोरोना के ऊपर एक आ, कविता लिखने का प्रयास किया है दरअसल इस परेशानी से जिससे हम गुजर रहे हैं ऐसे में हल्का फुल्का माहौल होना चाहिए जो जरा हमें मुस्कुराहट दे गुदगुदाहट दे तो मैंने कोरोना को लेकर के कुछ ऐसा ही लिखने का प्रयास किया है जिससे हम कोरोना की जो तकलीफ़ में हैं उसको थोड़ा भूल करके और आ, किसी और दिशा में भी सोचें सोच जाते हैं। जब कोरोना के डर से कंपित है दुनिया तमाम जब कोरोना के डर से कंपित है दुनिया तमाम तब लॉकडाउन के चलते हो गए कुछ ऐसे भी काम कोरोना ने मचा दिया सारे देश में कहराम विख्यात हुए कई लोग के आ गया अखबारों में नाम जो कोरोना महामारी इसकी वजह से कई लोग का नाम अखबार में आया है कि अरे ये इनको कोरोना हो गया उनको कोरोना हो गया तो कई लोगों को इस बात से प्रसिद्धि मिली है प्रमोट हो गए हैं विद्यार्थी निकल गया परिणाम आपने देखा ही होगा सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है सभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को तो की प्रमोट हो गए विद्यार्थी निकल गया परिणाम बच्चे भी हो गए पास बिना दिए एग्जाम कहते थे जो बंदे हमेशा तो हमेशा मतलब जो जो भी लोग हमें कहते कहते कि रहो रहिए रहिए तो अब बी पॉजेटिव, बी पॉजेटिव कहते थे जो बंदे आज पॉजिटिव का नाम सुनते ही वो पड़ जाते हैं ठंडे कि आज पॉजिटिव का नाम सुनते ही वो पड़ जाते हैं ठंडे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 मास्क की उतनी वैरायटी है कपड़ों के जितने रंग नहीं है मास्क की उतनी वैरायटी मैचिंग मास्क लगाकर सेल्फी डाल रही है आंटी ये मैचिंग मास्क लगा के आंटी क्या बात है चलिए अब बात? इस कोरोना के आ, बारे में कुछ और अच्छा बताती हूँ कि जो अब तक समझ ना पाए तो हमें वो कोरोना सिखला रहा है जो अब तक समझ ना पाए हमें वो कोरोना सिखला रहा है डिस्टेंस रखो डिस्टेंस रखो पर सोशल रखो ये बात बतला रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है बट सोशल रहना भी जरूरी है एक दूसरे का हालचाल जानना ये जरूरी है गांधी का सच भारत का सच भारत सपना कि गांधी का सच होने जा रहा है बहुत सारों ने कोशिश की मोदी जी अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे कोरोना ने कर दिखाया कि हाथ धोना सफाई रखना कोरोना समझा रहा है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 और इस बीच ऐश्वर्या जी आ गए हैं और तो मैं मैं मैं कि कि ऐश्वर्या एक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कि आप और आप सुनाइए सबको अभी मैं जो गाना प्रस्तुत करने वाली वो एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज देता है हमें कि हम सबको एक होके रहना चाहिए तभी हम सब जिंदगी में खुश रह पाएंगे और हंसी खुशी से रह पाएंगे सब मिलजुल मैं वही सुनाने वाली हूँ स्वागत एक जादू का पेड़ लगाए जिस पे सारे पूजी दुनिया भर की सर गंग जादू का पीड़ लता जितनी सारी पंछिया दुनिया भर की तुल प्यार का सरगम एक प्यारम मिलगा भर हो दूजे पर किसे पे आ, किसी पे भ्रिया किसी पे हो भरीपू भरी हो दूजी पे संतरे किसी पे केले को संतर पे स्वाद लगाए मिल जुलती हम बात दिखाई दुनिया भर की न ऐश्वर्या बहुत, बहुत, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत सुंदर हेमानी जी ऐश्वर्या जी आप दोनों ने ही हमें अपने कविताओं और गीतों के साथ जो सोशल मैसेज देने की कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंसिंग इस करोना काल में ज़रूरी है बस सोशल होना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ हमें एक होकर रहना चाहिए तभी हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश होकर रह पाएंगे तो चलिए दोस्तों आगे भी बातें मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा तो क्यों ना उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं I'm not your average Joe. माँ का का, का फूल सीने पे मैं दूं जो हाथ जाए चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिले घास कैसे पर्वत हिल जाए चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए खया भूलाना मेरे दिल को कभी जिसका खयाल हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल ये जख्म कैसे सिल जाए चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए पन्ना चीतना मानना है के हीरा मुझे मेरे हिमानी जी एक और मोटिवेशनल कविता आप सुनाइए हमारे सभी मित्रों को अब आपको एक कविता बिल्कुल सुनाती हूं लेकिन मोटिवेशनल तो है है है लेकिन ये एक शहीद सैनिक जो सैनिक जो लड़ने जाता है, तो उसकी पत्नी की क्या हालत होती है उस पर और वो उसे अंत में क्या मोटिवेशन देती है वो अपनी तरफ से उसे क्या कहती है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी जी जी सुनाइए सुनाइ किसी का पति युद्ध के लिए जाता है है है तो तो उसके मन मन में क्या भाव आते होंगे कि इतनी इतनी सी सी भी दूरी तो आ, सी भी दूरी दूरी हो अंतस अंतस भय भय खाता खाता तूफानी से होम यज्ञ की पावनता है होम यज्ञ की पावनता है अपने इस बंधन में फिर भी क्यों ज्वार उमड़ आता है मेरे नए तो अब मैं अपनी कविता आपको सुनाना चाहूंगी मैंने लिखी है सलामत रहे हर दम रब से फरी याद करती हूँ सलामत रहे हर दम रब से फरी याद करती हूँ तुझे मैंने के चाहल में खुद को तैयार करती हूँ तुझे मैं चाहल में खुद को तैयार करती हूँ चूड़ी बिंदिया चूड़ी बिंदिया कंगना गजरे चूड़ी बिंदिया कंग न गजरे कम श्रृंगार करती हूँ सलामत तू रही हर तम रब से बड़ी याद करती हूँ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 तेरे आने की मैं उम्मीद तेरे आने की मैं उम्मीद हर एक बार करती हूँ तेरे आंगन की चौखट पे ही तेरे आंगन की चौखट पे तेरा इंतज़ार करती हूँ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 तो से भारत माँ का बेटा है भारत का बेटा है मेरे लड़ने लड़ने से से कतराना तू नकदाना बैरीगर जान भी ले ले ले ले तू लड़ने से कतराना जान भी कि चाहे दुश्मन तुझे मारने को ही जब भी सरे हद पर जाते हो मुस्कुरा करती हूँ मैं तुझे hmm. क्या बात क्या बात हूं, मैं करती हूँ बहुत सुंदर देशभक्ति का गीत आपने सुनाया है आशाकृत हमारे सड़क मित्रों को भी अच्छा लग रहा है भरत रावण जी ने याद किया है अपर्णा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 उनसे जीतना या उनसे हमें लड़ने की क्षमता हो और हमें मुश्किलों को देखकर डरना नहीं है ये कैसे हम अपने आप के अंदर तैयार कर सकते हैं क्या करना चाहिए ऐसे ऐसा बनने के लिए <laughs> मुश्किलों से डरना नहीं सकते हमेशा कठिन होती है सर आपको जिस जी. भी राह पे चलना है अगर आपको चलना है तो आपको चलना ही है आपको ठान लिया आपने अगर तो आप कर लेंगे लेकिन आ, मैं दो पंक्तियां जिसमें बिखरे शूल ना हो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या अगर पर धाराएं प्रतिकूल ना हो तो संकट का रास्ता चुन करके आगे बढ़ते हैं तब भी मंजिल का मजा आता जी जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है और इस, आपको सुनकर दो लाइनें मुझे भी याद आ गई दो शब्द तसल्ली के नहीं मिलते इस शहर में <laughs> दो शब्द तसल्ली के नहीं मिलते इस शहर में लोग दिल में भी दिमाग लिए घूमते हैं लोग दिल में भी दिमाग लिए घूमते हैं <laughs> तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं फिर से डॉक्टर बरका जी से जोड़ना चाहूंगा एक छोटा सा गीत जरूर सुनाइए हमें मोटिवेशनल जो आपके जहन में अभी है आप हिमानी जी को सुना तो उनके बाद आप उनके भावनाओं को समझ के एक छोटा सा मुकड़ा है वेरी नाइस टू हेर यू ने एक इजाजत मूवी का आर डी वर्मन जी का कॉम्पोज किया गुलजार जी का सोरबत किया आशा जी का गाया हुआ है गाना गा रही जी जी स्वागत छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी वादी भर mm. गई ला ला ला ला ला ना जाने क्यों दिल भर गया ना जाने क्यों आग भर गई छोटी सी कहानी से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 थे पत्तों पे बूंदे थी बूंदों में पानी था पानी में थे आ, आ, आ। शाखों पे पत्ते थे पत्तों पे बूंदे थी बूंदों में पानी था पानी में आसू थे आ ला छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई लाला ला ला ला ला ला ला ना, ना जाने क्यों दिल भर गया डॉक्टर थैंक यू सो मच बहुत बहुत सुंदर सुनाने के लिए सुंदर हिमानी जी बरखा जी आपने अपने बहुत सुंदर गीतों और कविताओं से जो आज हमारे इस एपिसोड में सबको आनंदित किया है तो उन सब मित्रों और हमारी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथी में हमारे सैनिक सच में जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं राष्ट्र को बचाने का वे काबिल तारीफ है तो उन सैनिकों के नाम मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगी कभी ठंड में ठुठुर कर देख लेना कभी तपती धूप में जल के देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की कभी सरहद पर चलकर देख लेना तो चलिए इसी पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ नए गीतों और कविताओं के साथ जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपनी थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए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 इतनी सी है दिल की यार तेरी नदियों में बह जावा तेरे तो खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की यार से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका हाँ बाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा ना सका ओ वतना मेरे वतना तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आ तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहराव इतनी सी है दिल की यार जूसरी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 फिर से हिमानी जी को तो चाहूंगा मैं और वर्तमान में जिस तरह की बातें चल रही हैं उन सभी चीजों को हम लोग देखते हुए एक और कविता आप हमें मोटिवेशनल <laughs> जो आपके दिल के बहुत करीब हो आपने उसको बहुत बार पढ़ा हो आ, मैंने तो है पढ़ी है, पर मैं दो पंक्तियाँ आपको कहना चाहूँगी ना, ना मारी मारी चल रहा है उसके मेरा देश तड़प रहा है मेरा देश रो रहा है मेरा देश तड़प रहा है मेरा देश रो रहा है हालांकि ये पंक्तियां मेरी नहीं है पर मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे लगा सुनानी चाहिए कि मेरा देश रो रहा है हर कली है मुर्झाई सी सारा चमन रो रहा है वो भगत सिंह वो भगत सिंह का बलिदान आज हिसाब मांगता है संघर्ष का जो पाठ शहीदों ने पढ़ाया था कि किसके लिए और क्या यह रहा है दिन गुप्त की सारी आपको सुनाना चाहूंगी स्वागत तो, स्वागत जी जी पहले मैं आपको आ, कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ जो मैथिली शरण जी गुप्त की लिखी हुई है नर हो न निराश करो मन को नर हो न निराश करो मन को कुछ काम करो, काम करो कुछ काम क्या? करो कुछ काम करो कुछ करो। काम करो जग में रहो कुछ समझो जिसमें यह व्यर्थ न कुछ तो उपयुक्त करो तन को नो न निराश करो तो उनकी ये पंक्तियाँ मुझे बहुत ही पसंद है साथ ही में मुझे महादेवी वर्मा जी की कुछ पंक्तियां बहुत पसंद है की बीन भी हूँ जिससे ढुलर में कठिन प्रस्तर में हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के गुर प्रतिबिंब जो आधार के गुर हूं। दामी हूं। बीन भी हूं मैं दागी की बीन भी हूं। मैं, मैं, तुम्हारी तुम्हारी नाश नाश भी भी भी भी भी भी भी, अनंत अनंत विकास भी नाश भी हूं हूं। अनंत विकास भी हूं। त्याग का का क्रम क्रम तार जनकार की गति पात्र पात्र पात्र भी मदु भी मधु अधर भी और, और तो तो महादेव <laughs> वर्मा को पढ़ने को अच्छा लगता है आपको वैसे और राइटर्स में जैसे की जो कहानियाँ लिखते हैं उनमें से किसी को आप याद करते हैं या पढ़ते हैं तो बताइए हमें जी कहानियाँ पढ़ने का वैसे मुझे शौक कम है मैं अच्छा, कविताओं अच्छा, में ज़्यादा लेकिन फिर भी इसमें भी जैसे महादेवी वर्मा जी हैं इन्हीं के जो संस्मरण और कहानियाँ मुझे आ, काफी पसंद है जैसे गौरा और मैंने काफी उपन्यास पढ़े हुए है तो उसमें मुझे काफी सारे पसंद है कविताओ में एक जो कुरुक्षेत्र लिखी गई है वो मुझे बहुत पसंद है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 लिखना मेरे लिए बहुत बड़े की था था। मैं अपने की ये पसंद करूंगी तो इसके अलावा मैं मोटिवेशन देने के लिए लिखने का प्रयास हमेशा करती रहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ की अगर मतलब मेरी कविता लिखना सार्थक हो जाएगा यदि एक भी व्यक्ति को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 बढते रहें उनको मोटिवेशन मिलता रहे यही हमारी काफी कुछ सब लोग जानते हैं महाराणा प्रताप की धरती के नाम से इसको जाना जाता है जिस जगह में रहती हूँ छोटा सा गाँव है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी क्यूँकी ये काफी छोटा गाँव है लोग परिचित तो हैं पर शायद उतने नहीं तो महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था सालामान की, तो की नगरी कहा जाता है तो झालामान ने प्रताप का स्थान लिया था महाराणा प्रताप के स्थान पर वो युद्ध क्षेत्र में गए और अपने प्राणों की आहूति देखकर उन्होंने महाराणा प्रताप को बचाया तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझती हूँ पहला तो मैं राजस्थान में चित्तौड़ पैदा, हुई पैदा के में भी मुझे शहर में पैदा होने का मौका मिला तो ये मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है और कहा भी है तो मैं आपको कुछ पंक्तियाँ राजस्थान के बारे में मेरी लिखी हुई वो पंक्तियां मैं आपको नजर करना चाहूंगी किया कीर्ति के मैं की गावा कीर्ति के वीरारी तो है खान क्या तो वीरारी है खान आ तोरा थोड़ा ऋशान परमाने गण गुमान आ तोरा थोड़ा ऋशान परमाने गण गुमान किराणा किराणा युद्ध युद्ध करे करे कर डाले किराणिया जोहर है कर डालियो राखन खतरे अपनी जय जय जय जय राजस्थान बोलो जय जय राजस्थान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 बहुत ज्यादा आकर्षित करती या उससे काफी प्रेरणा आपको मिलती है। जी महाराणा तो बताऊँ जो उनके जीवन की हर एक बात बड़ी पसंद है की वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना राजपाठ तक छोड़ दिया अपनी मातृभूमि की आन अपनी मातृभूमि की शान के लिए उन्हें केवल वो ही नहीं ऐसे कई चित्तौड़ में वीर हुए हैं भामा शाह को ले लीजिए उन्होंने अपना सर्वस्व जितना भी उनके पास धन था, वो सब कुछ उन्होंने अपनी मातृभूमि तो ये रात को तो भी निकल जाएगी मगर तो मैं अपनी को विराम नहीं दे पाऊंगी तो मुझे महाराणा प्रताप के जीवन की हर एक बात अच्छी लगती है और इसके ऊपर एक काफी अच्छी कविता लिखी है जो मुझे काफी पसंद है तो वो कुछ इस तरह हर एक जो भी पन्ना जो भी जानकारी मैंने पढ़ी है तो उससे तो मैं हमेशा अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस धरा पर पैदल होने का मौका मिला ये ये भी मुझे लगता है कि मतलब हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। सही बात चलिए हिमानी जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर आपकी कविताओं का जो बोलने का जो ओस है बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे देशभक्ति का आपने सुनाया मोटिवेशनल सुनाया और कोरोना पर जो आपने अलग दोनों चीजें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीजें आपने बताई वो बड़ा सुंदर आपने पया किया है और मैं चाहूंगा की जैसे जीवन की मोटिवेशन बहुत जगह से मिलता है चाहे जिस धरती पे आप जन्म लिया हो वहाँ से भी मिलता है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 मुझे अपने पिताजी से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है उसके बाद में माँ का स्थान सबके जीवन में बहुत ही जरूरी होता है कभी मुझे अगर तुम्हारे ऊपर कोई कम पंक्तियां लिखे तो वो सहज भाव हो ऐसा करके कुछ उन्होंने मैथिली शरण जी की साकेत से ये पंक्तियां मुझे सुनाई थी तो मैं कहना चाहूंगी की माँ भी स्वयं में एक काव्य है माँ के बारे में तो कुछ जितना भी मैं कहूँ उतना कम है तो माँ एक संपूर्ण काव्य है माँ ही मेरा आविर्भाव्य है धन्यवाद और इसके साथ ही तो मेरी मासी दो मासियां हैं मेरी तो मनीषा की मेहता और किरण जी तो ये मेरी मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है हमेशा मेरे परिवार से मुझे हर हर शख्सियत से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ की मैं बेटी हूँ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 उसमें उनका श्रेय सबसे ज्यादा होगा और परिवार के अलावा अगर बात करते हैं, तो मेरे आज मैं आपके सामने बैठी हूँ ये भी उन्हीं की कृपा है कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे भी जुड़वाया है आपसे भी मिलवाया है जी हिमानी जी बहुत अच्छा लगा आपने अपने परिवार के सभी सदस्य को याद किया और अच्छा लगा किरण जी ने मैसेज भी किया किया है है जिनको आपने याद <laughs> जदबन... हाँ। अरे, अरे रो सोयो दुख जाग्यो जो कविता में एक सेकेंड के लिए आपको कह रही थी मेरे दिमाग से वो पंक्तियां निकलती है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया है हिमानी जी मुझे लगता है कि हमारे दो मेहमान फिर से जुड़ गए हैं और इनको मैं कहूँगा कि एक छोटी छोटी जो गीत है हिमानी के लिए जरूर सुनाइए आप ऐश्वर्या जी बिल्कुल अभी जो मैं गाना गाने वाली हूँ ये हम सबके साथ ही होता है कि जब हम कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति हमारे सामने होती है तो हम सबसे पहले जाते हैं की भगवान जी हमें बचा लीजिए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 जाती तो जीवन में तु चाहती म mamdi hai da badhni mein tau bhi de dilo malik jo diye chhati pe andhere bina तू ही भरोसा इट तू ही सहारा इस तेरी में नहीं कोई हमारा ईश्वर एक पुकार सुन लेश्वर है दादा ईश्वर पुकार सुन ली ना हमसे हम न देखो जाए बर्बादी समा उजड़ी हुई बस्ती में तड़प हमसे न देखो जाए बर्बादी उपास हुई पुई बस्ती में ये तड़प रहे के, खड़ी के में तू ही बोले जाए इक तू ही भरोसा इक तू ही सहारा इस तेरी जहा में नहीं कोई हमारा ईश्वर ये पुकार सुने ईश्वर सुन लीश्वर है हम तो मालिक क्यों दी हमें ये दा यहाँ है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा है है हम तो क्यों दी हमें है सभी में नफरत का भरा इन्हें फिर से याद वही प्रेम दिलाती बन जाए गुलशन गुलटो तो भरी दुनिया के तू तूरी भरोसा तु ही तहारा तेरी जहा सुनली दाता ईश्वर अल्ला पुकार सुन लीश्वर या अल्लाह बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच ऐश्वर्या तो बहुत सुंदर हिमानी जी आपकी देशभक्ति आपकी कविताएं हमें और हमारे सभी लिसनर्स को बहुत कुछ प्रेरणाएं दे रही हैं और सच में जैसे आपने कहा कि आपकी कविता लिखना सार्थक हो जाए अगर कविता सुनकर किसी के जीवन में उमंग उत्साह आ जाए तो बहुत सुंदर और इसी के साथ जैसे कि आपने कहा कि आपके सभी परिवार वालों का बहुत सहयोग आपको मिला अपने इस जीवन शैली में आगे बढ़ने के लिए तो हम सभी आपके परिवार वालों को भी दिल से धन्यवाद करते हैं और आपने अपने शहर चित्तौड़गढ़ की सुंदरता के बारे में जो भी हमें सुनाया वह हमें बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ ऐश्वर्या जी की सुंदर आवाज में हमने जो भी उनसे गीत सुने वे हमें और हमारे लिस्नर्स सभी को बहुत पसंद आए तो हम इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं आईना देख के बोले ये वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरी मरने वाले देख के तुमको होश में आ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 के नाम मेरा है हिमानिकरु जो मन में ठाने प्रेम ललिता की छाया रजनी रखनी शानी वीर भूमि से तड़का मारे नाम घटने दू वीर भूमि से तड़का मारे नाम घटने दू देश हित मारे दू मैं अपनी जिंदगानी अच धरा पे जो आए जाला मन बन लड़ जाऊं के अच धरा पे जो आए आन बन लड़ जाऊं आन पे आए तो ज्वाला सम पद्म ने रानी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 मंगल कामनाए और ऐसी आप लिखते रहें और हमारी इस मंच पर आकर आप अपना लिखा हुआ कविताओं का बया करें और लोगों को सुनाएं और उनके अंदर एक मोटिवेशन भरे ऐसी है। ना ना है तरह तरह <laughs> जरूर जरूर स्वागत है आपका आप दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करें ऐसी हमारी शुभकामना है और आइए आखिरी में जाते जाते अगर डॉक्टर बरका जी जुड़ गए तो एक छोटा सा गीत जरूर जी के लिए सुनाइए आप छोटा सा गीत एक <laughs> जी जी हिमानी जी के लिए आज मैंने गुलजार जी के गीत लेकर आई जी तो गुलजार जी के सरबत क्या हुआ एक लला जी का गाया हुआ गीत सुना रही हूँ आपको तुम्हें हा मुझका तुम हो नहा मुझका इतनायक है मुझे प्यार तुमसे नहीं है नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है नहीं है तुम्हे हो न तो इतनायकी है मुझे प्यार तुमसे नहीं है नहीं है मगर मैंने ये राजी है बातें तुम्हारी मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढो बहाना तुम्हें मैंने चाहा कभी छू के देखो कभी मैंने चाह तुम्हें पास लाना मगर फिर भी इस बात है मुझ प्यार तुमसे नहीं है नहीं है मुझ प्यार तुमसे नहीं है नहीं है तुम्हें हो न इतना यकीन है थैंक यू <laughs>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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर हिमानी जी हम यही दुआ करते हैं ईश्वर से कि आप आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही नई नई कविताएं लिखते रहें तो चलिए दोस्तों हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हुए अपने सब गेस्ट का दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आप सब ने बहुत इंजॉय किया होगा फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ और उनके अनुभवों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए